ष्ण वचनामृत परिच्छेद एक सौ दो नौ नवंबर अठारह चातक को बस स्वाति के जल की चाह रहती है मारे प्यास के जी निकल रहा है परन्तु गला उठाए वह आकाश की बूंदों की ही प्रतीक्षा करता है गंगा यमुना और सातो समुद्र इधर भरे हुए हैं परंतु वह पृथ्वी का पानी नहीं पीता राम और लक्ष्मण जब पंपा सरोवर पर गए तब लक्ष्मण ने देखा एक कौवा व्याकुल होकर बार बार पानी पीने के लिए जा रहा था परंतु पीता न था राम से पूछने पर उन्होंने कहा भाई यह कौवा परम भक्त है दिन रात यह राम नाम जपा करता है इधर मारे प्यास के छाती फटी जा रही है परंतु पानी पी नहीं सकता सोचता है पानी पीने लगूंगा तो जब छूट जाएगा मैंने पूर्णिमा के दिन हलधर से पूछा दादा आज क्या अमावस्या है सब हंसते हैं साहस्य हाँ यह सत्य है यानी पुरुष ही पहचान यह है कि पूर्णिमा और अमावस्या में भेद नहीं पाता परंतु हल्धारी को इस विषय में कौन विश्वास दिला सकता है उसने कहा यह निश्चय ही कालिकाल है वे श्री राम कृष्ण पूर्णिमा और अमावस्या में भेद नहीं जानते और फिर भी लोग उनका आदर करते हैं इसी समय महिमा आ गए श्री राम कृष्ण श्रमभ्रमपूर्वक आइए आइए बैठिए विजय आदि से इस अवस्था में दिन और तिथि का ख्याल नहीं रहता उस दिन वेलीपाल के बगीचे में उत्सव था मैं दिन भूल गया अमुक दिन संक्रांति है अच्छी तरह ईश्वर का नाम लूंगा यह या अब याद नहीं रहता कुछ देर विचार करने के बाद परंतु अगर कोई आने को होता है तो उसकी याद रहती है ईश्वर पर सोलह आने मन जाने पर यह अवस्था होती है राम ने पूछा हनुमान तुम सीता की खबर तो ले आए अच्छा तो उन्हें कैसा देखा कहो मेरी सुनने की इच्छा है हनुमान ने कहा राम मैंने देखा सीता का शरीर मात्र पड़ा हुआ है उसमें मन प्राण नहीं है आपके ही पाद पद्मों में उन्होंने वे समर्पण कर दिए हैं इसलिए केवल शरीर ही पड़ा हुआ है और मैंने देखा काल यमराज पास ही था परंतु वह करे क्या वहां तो शरीर ही है मन और प्राण तो है ही नहीं जिसकी चिंता की जाती है उसकी सत्ता आ जाती है दिन रात ईश्वर की चिंता करते रहने पर ईश्वर की सत्ता आ जाती है नमक का पुतला समुद्र की थाह लेने गए तो गल गलकर खुद वही हो गया पुस्तकों या शास्त्रों का उद्देश्य क्या है ईश्वर लाभ साधु की पोथी को एक ने खोल कर देखा उसमें सिर्फ राम नाम लिखा हुआ था और कुछ भी नहीं ईश्वर पर प्रीति होने पर थोड़े ही में उद्दीपन हुआ करता है तब एक बार राम नाम करने पर कोटि संध्योपासन का फल होता है मेघ देखकर कर मयूर को उद्दीपन होता है आनंद से पंख फैला कर नृत्य करता है श्रीमती राधा को भी ऐसा ही हुआ करता था मेघ देखकर कर उन्हें कृष्ण की याद आती थी चैतन्यदेव देव मेढ़ के पास ही से जा रहे थे उन्होंने सुना इस गांव की मिट्टी से ढोल बनता है बस भावावेश में विवल हो गए क्योंकि संकीर्तन के समय ढोल का ही वाद्य होता है उद्दीपन किसे होता है जिसकी विषय बुद्धि दूर हो गई है जिसका विषय रस सूख जाता है उसे ही थोड़े में उद्दीपन होता है दिया सलाई भी हो तो चाहे कितना ही क्यों न घिसो वह जल नहीं सकती पानी अगर सूख जाए तो जरा सा घिसने से ही वह जल जाती है देह में सुख और दुख लगे ही हैं जिसे ईश्वर लाभ हो चुका है वह मन प्राण आत्मा सब उन्हें दे देता है पंपा सरोवर में नहाते समय राम और लक्ष्मण ने सरोवर के तट की मिट्टी में धनुष गाड़ दिए स्नान करके लक्ष्मण ने धनुष निकालते हुए देखा धनुष में खून लगा हुआ था राम ने देख कहा भाई जान पड़ता है कोई जीव हिंसा हो गई लक्ष्मण ने मिट्टी खोद कर देखा तो एक बड़ा मेढक था वह मरणासन हो गया था राम ने करुणापूर्ण स्वर में कहा तुमने आवाज क्यों नहीं दी हम लोग तुम्हें बचा लेते जब सांप पकड़ता है तब तो खूब चिल्लाते हो मेढक ने कहा राम जब सांप पकड़ता है तब मैं चिल्ता चिल्लाता हूँ राम रक्षा करो राम रक्षा करो पर अब देखता हूँ राम स्वयं मुझे मार रहे हैं इसलिए मुझे चुपचाप रह जाना पड़ा